श्री रामकृष्ण भक्त मालिका त्रिगुणातीतानंद कलकत्ते में डॉक्टर शशिभूषण घोष के घर पर रहते समय स्वामी त्रिगुणातीत को भगंदर की व्याधि हो जाने के कारण शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हुई इसके लिए क्लोरोम फार्म की सहायता जरूरी थी पर उनके ऐसा करने पर कि वे चेतन अवस्था में ही अस्त्रोपचार सह सकेंगे डॉक्टर उस पर सहमत हुए लगभग आधे घंटे तक उनकी देह पर शल क्रिया होती रही और लगभग छह इंच काटना पड़ा फिर भी उन्होंने किसी पीड़ा का चिन्ह तक व्यक्त नहीं किया अठारह सौ संतानवे ईस्वी में जब उत्तर बंगाल में अकाल विकराल मूर्ति लिए प्रकट हुआ तो अखंडानंद जी ने महुला में सेवा कार्य प्रारंभ किया जिलाधिकारी लैग्विज साहब ने उस कार्य में सहायता की थी अतः एक सभा का आयोजन करके उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया गया इस अवसर पर मिश्रण की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए त्रिगुणातीत महाराज को महुल्ला भेजा गया मोहला से उन्हें दिनाजपुर के निकट बिरोल ग्राम में सहायता केंद्र की स्थापना करने के लिए जाना पड़ा वहां वे स्वयं भिक्षा में प्राप्त अन्न से उधर पूर्ति करते हुए घर घर जाकर चावल तथा वस्त्र का वितरण किया करते थे सफलतापूर्वक कार्य समाप्त कर श्रेयश के साथ वे कलकत्ता लौटे इधर अठारह सौ संतानवे ईस्वी में स्वामी जी ने प्रथम बार स्वदेश लौटकर श्री रामकृष्ण भावधारा के प्रचारार्थ एक सामयिक पत्रिका निकालने की आवश्यकता अनुभव की स्वामी जी की दैनिक पत्र निकालने की इच्छा होने पर भी आर्थिक असुविधा के कारण पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन का ही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसका नाम उद्बोधन रखा गया स्वामी जी ने इसके लिए एक हजार रुपये दिए तथा ठाकुर के भक्त हरमोहन मित्र ने और एक हजार रुपये उधार दिए तदुपरांत जनवरी 1899 सौ ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीता नंद की व्यवस्थापना में उद्बोधन के अपने ही छापा खाने से पत्रिका प्रकाशित हुई उस कार्य में उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया स्वामी जी का आदेश था कि मूलधन को बनाए रखना होगा अथवा आर्थिक कठिनाई के कारण कर्मचारी रखने की तो बात ही क्या स्वयं के भोजन आदि की व्यवस्था तक संभव नहीं थी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अक्लांत कर्मयोगी त्रिगुणातीत महाराज कभी भक्त के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करते हुए तो कभी अनाहार ही रहते हुए पाँच पाँच कोष पैदल चल कर, अकेले ही सारा कार्य चलाया करते थे प्रेस में कुशल कर्मचारियों का अभाव था और जो थे वे भी नियमित रूप से नहीं आते थे त्रिगुणातीत महाराज कभी कभी तो उन्हें घर से खींचकर प्रेस में लाया करते और कभी स्वयं ही कंपोजिंग प्रूफ रीडिंग आदि किया करते थे थकान के कारण कहीं नींद ना आ जाए इस भय से वे खड़े खड़े ही काम करते रहते इसके अतिरिक्त घर घर जाकर लेख जुटाना लोगों को पत्रिका का आदर्श तथा उद्देश्य समझाना नए ग्राहक बनाना आदि सारे कार्यों में वे दिन भर व्यस्त रहते थे व्याधि के समय भी उन्हें छुटकारा नहीं था संभव है कि ज्वर ग्रस्त होते हुए भी वे सवेरे ही बाहर निकल गए हों विविध कार्यकश इधर उधर घूमने के बाद जब घर लौटे तो संभव है ज्वर इतना बढ़ गया हो कि लेटे रहने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रह गया हो फिर भी अगले दिन पुनः उसी प्रकार कार्य चलता रहता इतनी व्यस्तता के उपरांत भी किसी गुरु भाई मित्र या परिचित व्यक्ति के बीमार पड़ जाने पर वे आनंदपूर्वक उसके पास रहकर सेवा किया करते थे योगानंद जी की अंतिम बीमारी के समय दिन में वे कम्बुलिया टोला में उद्बोधन प्रेस के कार्य में व्यस्त रहते तथा तो रात में उनकी सेवा करते प्रेस के एक कर्मचारी को अचानक हैजा हो जाने पर उन्होंने उसकी चिकित्सा आदि की सारी व्यवस्था तो की ही पर साथ ही उनकी सेवा शुश्रूषा का उत्तरदायित्व तो भी अपने ऊपर लेकर उसे निरोग कर दिया